रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक अठहत्तरवा भाग सुब्रमण्यन चंद्रशेखर 1910 से उन्नीस तक बीसवी शताब्दी में ऐसे अनेक वैज्ञानिक हुए जिनके शोध से प्रकृति के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन आया भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उनमें से एक थे भौतिकी, खगोलशास्त्र और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान बेमिसाल है चंद्रशेखर का जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस को लाहौर में हुआ उनके पिता सी अय्यर विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले सीवी रामन के भाई थे श्री अय्यर रेलवे के लेखा विभाग में महालेखा थे संगीत में उनकी गहरी रुचि थी 11 वर्ष की आयु तक चंद्रशेखर की पढ़ाई घर में ही हुई। उसके बाद वे मद्रास के हिंदू हाई स्कूल में दाखिल हुए फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से उन्होंने भौतिक विज्ञान में बीए किया शुरू से ही वे प्रतिभावान छात्र थे और ऐसा लगता था कि बड़े होकर कोई महान कार्य करेंगे 18 साल की कम उम्र में उन्होंने पहला वैज्ञानिक शोध पत्र लिखा कैम्पटन स्कैटरिंग एंड द न्यू स्टैटिस्टिक्स यह प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी में छपा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने से पहले ही फिलोसोफिकल मैगजीन में उनके दो अन्य शोध पत्र छप चुके थे अपनी प्रखर बुद्धि के कारण चंद्रशेखर को केम्ब्रिज में शोध कार्य करने के लिए भारत सरकार का एक वजीफा मिला पानी के जहाज से इंग्लैंड जाते हुए चंद्रशेखर ने एक खगोल शास्त्री समस्या पर गहरा चिंतन मनन किया किसी भी तारे का अंत किस प्रकार होता है? सालों के विस्तृत शोध के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जो भी तारे सूर्य के भार से एक दशमलव चार चार गुणा छोटे होते हैं। वे अंततः में परिवर्तित होकर खत्म हो जाते हैं। एक दशमलव चार चार गुना की सीमा अब खगोल शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के नाम से मशहूर है 1930 से 36 के बीच चंद्रशेखर केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एच फाउलर के तैतीस में इसी समस्या पर करते रहे। में उन्होंने अपनी पी समाप्त की और उसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने गए उन्नीस में रॉयल एस्ट्रोनिकल सोसाइटी ने उन्हें अपने शोध कार्य के परिणामों की चर्चा के लिए आमंत्रित किया वहां वे एक बड़ी मुसीबत में फंस गए विश्वविख्यात खगोलशास्त्री आदर एडिंगटन ने चंद्रशेखर के शोध पर न केवल तीखी टिप्पणी की बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया चंद्रशेखर को इसकी उम्मीद ना थी उन्हें धक्का तो लगा परंतु उन्होंने अपने शोध की पुष्टि में जोरदार प्रमाण रखे उसके कुछ सालों बाद प्रत्यक्ष अवलोकना ने चंद्रशेखर के परिणामों की पुष्टि कर दी एलिंगटन की जड बुद्धि के कारण खगोल शास्त्र का विकास लगभग दो दशकों के लिए ठंड गया